पहला प्रश्न भगवान प्रार्थना क्या है अविनाश प्रार्थना प्रेम का निचोड़ है जैसे फूलों को निचोड़ो इत्र बने ऐसे प्रेम के सारे रूपों को निचोड़ो तो प्रार्थना बने जैसे फूलों में सुगंध है ऐसे प्रेम की सुगंध प्रार्थना है प्रार्थना न तो हिंदू होती न मुसलमान न ईसाई और अगर हो तो समझना कि प्रार्थना नहीं है कुछ और धोखा धड़ी आत्मवंचना है और धोखा धड़ी परमात्मा तक नहीं पहुंचती असली सीढ़ियाँ चाहिए तो ही उस मंदिर के द्वार तक पहुंच पाओगे प्रार्थना न तो हिंदू होती न मुसलमान न ईसाई प्रार्थना होती है हार्दिक और हृदय का कोई संबंध संप्रदायों से नहीं ना शास्त्रों से है हृदय का संबंध तो उत्सव से है आनंद से है संगीत से है नृत्य से है हृदय के नृत्य हृदय के संगीत हृदय के उत्सव का नाम प्रार्थना है यदि तुम उत्सव भरी आंखों से जगत को देखने लगो तो तुम्हारे 24 घंटे का जीवन ही प्रार्थना में रूपांतरित हो जाएगा जिन आंखों में उत्सव की तरंग है उन्हें पक्षियों की आवाज में प्रार्थना सुनाई पड़ेगी कुरान की आयतें फीकी पड़ जाएंगी गीता के श्लोक दूर की प्रतिध्वनिया वेद की रिचाए अर्थहीन उन्हें सुबह के उगते सूरज में प्रार्थना का आविर्भाव दिखाई देगा जिसे सुबह के उगते सूरज में प्रार्थना न दिखी उसे परमात्मा कभी भी दिखाई नहीं पड़ सकता प्राची पर फैल गई लाली सुबह की ताजी हवाए पक्षियों की गीत उड़ान फूलों का अचानक खिल जाना और तुम्हें प्रार्थना नहीं दिखाई पड़ती पक्षियों को भी पता चल जाता है कि आ गई घड़ी उत्सव की फूलों को भी पता चल जाता है कि खुलो अब कि लुटा दो अपनी सुवास को लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता आदमी का मन जैसे पत्थर हो गया है और पत्थर हो जाने के पीछे कारण यही बातें कोई हिंदू है कोई मुसलमान है कोई जैन है कोई ईसाई है आदमी कोई भी नहीं यूनान का एक बहुत बड़ा महरिशि हुआ डायोजनीस वो दिन की रोशनी में भी जलती ही लालटेन लेके चलता था और राह पर जो लोग भी मिल जाते लालटेन उठा के उनका चेहरा गौर से देखता लोग उसे पागल समझते थे लोग उससे पूछते थे डायोजनीस भरी रोशनी में भरी दोपहरी में ये लालटेन क्यों जला रखी डायजनीस कहता कि मैं आदमी की तलाश कर रहा हूं आदमी दिखाई नहीं पड़ता न मालूम कितने चेहरों पर मैंने अपनी लालटेन उठाई लेकिन आदमी अनुपस्थित और कहते हैं जब डायोजनीस मर रहा था तब किसी ने डायोजनीस से पूछा कि डायोजनीस जिंदगी भर हो गई खोसते हुए आदमी को आदमी मिला डायोजनीज ने कहा आदमी तो नहीं मिला लेकिन यही क्या कम सौभाग्य है कि मेरी लालटेन कोई नहीं चुरा ले गया मेरी लालटेन बच गई यही बहुत है एथेंस में था तो लालटेन बच गई नई दिल्ली में होता तो लालटेन भी ना बचती आदमी कहां खो गया है किस जंगल में खो गया है शास्त्रों के शब्दों के और प्रार्थना का ना शास्त्रों से कोई संबंध है ना शब्दों से कोई संबंध है यह तो निशब्द हृदय की पुकार है और प्रार्थना सदा निजी होती है सामूहिक नहीं होती क्योंकि हृदय निजी बात है दो व्यक्तियों की प्रार्थना एक जैसी नहीं हो सकती और तुम जब प्रार्थना सीख लेते हो तो औपचारिक हो जाती मुल्ला नसरुद्दीन का एक स्त्री से प्रेम था फिर टूट गया प्रेम तो मुल्ला गया जो जो चीजें उसने भेंट की थी वापस मांग की मैंने छल्ला दिया था चूड़िया दी थी वो सब मुझे वापस कर दो स्त्री भी गुस्से में थी उसने सब उठा के फेंक दिया मुल्ला फिर भी खड़ा था उसने कहा आप क्या खड़े हो लो सामान अपना रास्ता लगो मुल्ला ने कहा मैंने जो पत्र लिखे थे वो पत्र भी मुझे लौटा दो वह स्त्री भी थोड़ी चौंकी कि सोने की अंगूठी मांग लो ठीक है मोतियों का हार दिया था मांग लो ठीक है लेकिन पत्र उसने कहा पत्रों का क्या करोगे मुल्ला ने कहा तुमसे क्या छिपाना मोहल्ले के एक पंडित जी से लिखवाता था हर पत्र के लिए एक रुपया दिया है और अभी मेरी जिंदगी बाकी है अभी फिर प्रेम करूंगा ये पत्र काम आ जाएंगे नहीं तो फिर से लिखवाने पड़ेंगे प्रेम पत्र भी उधार है वो भी किसी और से लिखवाए गए तो तुम्हें हंसी आती लेकिन तुम्हारी प्रार्थना वही भी तो प्रेम पत्र है परमात्मा के नाम प्रेम की पाती वो भी तो उधार है वो भी तुमने पंडितों से सीख ली वही भी तुम्हारी अपनी नहीं अगर तुम्हारे हृदय से उठे फिर चाहे तुम्हारे शब्द तुतलाते हुए ही क्यों ना हो पहुंच जाएंगे लेकिन पुकार अपनी हो बासी ना हो उधार ना हो सीधी साधी हो औपचारिक होने की जरूरत नहीं बहुत अलंकृत नहीं चाहिए कोई परमात्मा सिर्फ संस्कृति समझता है इस भ्रांति में मत रहना कि तुम जब संस्कृत में प्रार्थना करोगे तब समझेगा तुम ही ना समझोगे तो परमात्मा क्या खाक समझेगा पहली समझ तो तुम्हारी तरफ घटनी चाहिए और तुमने अगर समझी तो तुम्हारे समझने में ही परमात्मा ने समझ ली और तुम्हारा हृदय अगर ओतप्रोत हो गया रस मग्न हो गया तुम अगर डोल उठे तुम अगर नाच उठे अनायास तुम्हारे पैरों में घुंघर बंध गए और तुम्हारे कंठ से स्वर फूटे फिर चाहे वे बहुत काव्यपूर्ण न हो जरूरत भी नहीं है जरूर पहुंच जाएंगे हार्दिक जो भी है वह सत्य है बौद्धिक जो भी है वह असत्य है पूछते हो अविनाश प्रार्थना क्या है हृदय की पुकार करुण पुकार क्योंकि मनुष्य अकेला है और मनुष्य के पास बड़े छोटे हाथ और सागर का विस्तार बहुत कैसे तैर पाएंगे इसलिए मनुष्य अभीपसा करता है अस्तित्व से कि मुझे साथ दो हे पक्षियों मुझे पंख दो हे सूरज मुझे रोशनी दे हे चांद आरो मेरे रास्ते को दियों से भर देना प्रार्थना और क्या है अस्तित्व से मांग है इस बात की कि मैं अकेला हूं बहुत छोटा हूं और जीवन बड़ा है विराट मेरे पैर बहुत छोटे सामर्थ्य बहुत सीमित और चढ़ने हैं उतुंग पर्वत हे हवाओ मुझे ले चलो हे बादलों मुझे उठा लो एक करुण पुकार है जिसे छोटा बच्चा रोए अपनी मां के लिए बस ऐसे ही प्रार्थना आंसुओं से बनती है शब्दों से नहीं असहाय अवस्था में निर्मित होती पांडित्य में नहीं प्रार्थना विस्मय विमुग्ध भाव है यह जगत कितने आश्चर्य से भरा हुआ है इस जगत में प्रतिपल चमत्कार घट रहे हैं विस्मय पर विस्मय बीज फूटता है अंकुरित होता है और तुम चमत्कृत नहीं होते बीज जो अभी कंकड़ की तरह था उसमें सहरे पत्ते निकल आए बीज जो अभी ना कुछ था काटते तो ना हरे पत्ते मिलते ना लाल सुर्ख फूल मिलते वर्षा का झोंका आया है बीज अंकुरित हो उठा है हरे पत्ते निकल आए लाल सुर्ख फूल जगने लगे और तुम चमत्कृत नहीं होते इतना विराट अस्तित्व और इतने नियमबद्धता से चल रहा है इतने अनंत तारे और टकरा नहीं जाते तुम अगर जरा आंख खोल कर देखो तो आश्चर्य में डूब जाओगे वही आश्चर्य प्रार्थना की जननी तुम अगर आंख खोल कर देखो तो कृतज्ञता में झुक जाओगे कितना दिया है तुम्हारी पात्रता क्या है आंखें दी हैं कि देख सको चांद तारों को कान दिए हैं कि सुन सको अमृत संगीत को हाथ दिए हैं कि स्पर्श कर सको अस्तित्व को हृदय दिया है कि अनुभव कर सको उस सब का जो पकड़ में भी नहीं आता बुद्धि की समझ में भी नहीं आता इतना सब दिया है किसी अज्ञात स्रोत ने तुम धन्यवाद नहीं दोगे वही धन्यवाद प्रार्थना है और यह रहस्य देखकर रहस्य को और और जाने ऐसी जिज्ञासा नहीं जगती कि इस रहस्य को देखकर अस्तित्व के द्वार पर सांकल खटखटाएं कि खोलो द्वार आने दो मुझे भीतर और और जानू और और पहचानू इतना जानू कि कुछ और जानने को शेष न रह जाए इतना जगाओ कि मेरी सारी नींद टूट जाए ऐसी अस्तित्व के द्वार पर दी गई दस्तक का नाम प्रार्थना है पट मंदिर के खोल प्रेम नगर से आई में दासी पट मंदिर के खोल हीरे मोती लाई में दासी पट मंदिर के खोल जो वो मोती हैं तेज से जिन में चंद्रमा छुप जाए वो हीरे हैं जोत जिनों की सूरज को शरमाए नैनन का कांटा है इनको इस कांटे में तौल पट मंदिर के खोल सुबह सवेरे छेड़ा किसने बंसी का यह राग आंख खुली ऐसे में मेरी ये भी मेरे भाग कोयल मोर पपीहा श्यामा सब सोबे नर नारी गहरे सपने में डूबी है सपने की मतवारी सारा जग मुर्दा है पुजारी हीरे मोती रोल पट मंदिर के खोल दो नैनन में सौ आंसू है दीवानी की भेंट नैन मेरे माटी हैं केवल भेंट है ये अनमैच उस मंदिर के खोल जरापट जिसमें है गिरधारी वो गिरधारी जिन पर सारी दुनिया है बलहारी कब से मैं चीखूं बेचारी सुन लो मेरे बोल पट मंदिर के खोल प्रेम नगर से आई मैं दासी पट मंदिर के खोल एक पुकार है अस्तित्व के समक्ष एक दस्तक बस उससे ज्यादा प्रार्थना कुछ भी नहीं किन शब्दों में कहोगे किस भाषा में कहोगे तुम्हारा चुनाव है मैं तुम्हें कोई बंधी बंधाई प्रार्थना नहीं दे सकता मुझसे अक्सर लोग आके पूछते हैं कि एक प्रार्थना निर्मित करें जो हम सारे सन्यासियों की प्रार्थना हो मैं उनसे कहता हूं मैं निर्मित करूंगा तुम्हारे लिए झूठी हो जाएगी तुम ही अपनी प्रार्थना गढ़ लो की प्रसिद्ध कहानी कि रूस में तीन फकीरों की बड़ी प्रसिद्धि हो गई इतनी प्रसिद्धि कि रूस का जो सबसे बड़ा पादरी था उसे ईर्षा जगी कि यह कौन फकीर है जिनकी तरफ हजारों लोग जा रहे मेरे रहते चर्च का मैं प्रधान हूं ये कौन है जो संत हो गए ईसाइत में एक बड़ा पागलपन है संत कोई तभी होता है जब चर्च उसे सर्टिफिकेट दे तुमने अक्सर सोचा होगा कि हिंदी का शब्द संत और अंग्रेजी का सेंट एक ही शब्द के रूप रूप है नहीं दोनों में बड़ा भेद है हिंदी का शब्द संत तो बना है सत से जिसने सत को जान लिया जान ही नहीं लिया जो सत के साथ एक रूप हो गया जिसने सत में अपना अंत कर दिया सत में अपने को डुबा दिया जो बचा नहीं सत ही बचा सत में जिसका अंत हो गया है उसे हम संत कहते हैं अंग्रेजी का शब्द सेंट बड़ी और ढंग से आता है अंग्रेजी का शब्द सेंट आता है सेंक्शन से सैंक्शन का अर्थ होता है सरकारी स्वीकृति चर्च के द्वारा स्वीकृति जिसको चर्च स्वीकार कर लेता वह संत इस अर्थों में तो भारत में विनो भावे के सेवा और कोई संत नहीं क्योंकि वही सरकारी संत बाकी तो सब गैर सरकारी पादरी बहुत चिंतित था चिंता उसकी बढ़ती चली गई क्योंकि भीड़ धीरे दीर धीरे चर्च आनी बंद ही हो गई एक दिन क्रोध में वो गया उन संतों की तलाश में एक झील के उस पार उन संतों का वास था तो उसने नाव की माझी नाव खेके ले चले उसे उस पार उसने अपने पूरे चर्च के प्रधान की जो वेशभूषा थी पहन रखी थी तग में लटका रखे थे सोने का मुकुट सिर पर रख छोड़ा था हाथ में जो मां पुरोहित के हाथ का डंडा था सोने का बना हुआ वो ले रखा था वो अपनी पूरी सास सज्जा में गया था कि आज इन संतों को रास्ते पे लगा दूंगा उतना देख के हैरान हुआ एक झाड़ के नीचे तीन सीधे साधे से लोग बैठे थे उसने पूछे क्या तुम ही वो तीन संत हो उन्होंने कहा संत नहीं नहीं हमारी क्या पात्रता संत होने की हम तो गांव के सीधे साधे गमार हैं मगर लोग मानते ही नहीं लोग हैं कि आए चले जाते हम तो मना करते हम जितना मना करते उतने ही लोग हैं कि आए चले जाते हमारा तो जीना मुश्किल कर दिया आप अच्छे आ गए हमें बचाओ ये भाड़ हमें रुचती नहीं हम तो अपने मजे में थे ये कैसे लोगों में खबर पहुंच गई ये किसने खबर पहुंचा दी प्रधान तो बड़ा प्रसन्न हुआ उसने कहा घबराओ मत लेकिन तुम करते क्या हो यहां बैठे बैठे उन्होंने कहा और क्या करेंगे प्रार्थना करते बाइबिल कहां है वो तीनों एक दूसरों की तरफ देखने लगे उन्होंने कहा क्षमा करें हमें पढ़ना नहीं आता सो बाइबिल हम रख के भी क्या करेंगे तब तो पुरोहित तो और भी प्रसन्न हुआ कि जिन्हें बाइबिल भी पढ़ना नहीं आता ये कैसे संत हो सकते मठिया मैट कर दूंगा इनका भीड़ को वापिस चर्चा पड़ेगा तो उसने कहा फिर तुम्हारी प्रार्थना क्या है तुम कहते हो प्रार्थना करते हो प्रार्थना क्या करते हो वे तीनों नीचे देखने लगे जमीन की तरफ उस पुरोहित ने कहा बोलते क्यों नहीं शर्माते क्यों हो उन्होंने कहा आपसे कैसे कहें बड़ा संकोच लगता है असल में हमें प्रार्थना भी नहीं आती क्योंकि जो चर्च के द्वारा स्वीकृत प्रार्थना है बहुत लंबी है और कठिन तो तुम प्रार्थना करते क्या हो फिर डरो मत बोलो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और क्षमा करवा दूंगा उन्होंने कहा आप नहीं मानते तो मजबूरी है शर्म तो बहुत आती हमने अपनी प्रार्थना खुद ही बना ली माफ करें गैर पढ़े लिखे पादरी की तो प्रसन्नता बढ़ती चली गई अपनी बनाई प्रार्थना भी कहीं काम आ सकती प्रार्थना तो स्वीकृत होनी चाहिए शास्त्रों के द्वारा संतों के द्वारा परंपरा के द्वारा सदियों के द्वारा अतीत जिसके समर्थन में हो गायत्री पढ़ता है हिंदू तो जानता है कि दस हजार सालों से ऋषि मुनियों ने इसको समर्थन दिया है दस साल से जिन ऋषि मुनियों ने इसे समर्थन दिया है जरूर उसमें कुछ राज होगा रहस्य होगा और दस हजार से भी दिल नहीं मानता तो हिंदू पंडित सिद्ध करने की कोशिश करते कि ये और भी पुरानी ये दस हजार का ख्याल तो अंग्रेजों ने दे दिया इसी पुना में हुए लोकमान तिलक उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की गायत्री नब्बे हजार साल पुरानी जितनी पुरानी उतनी श्रेष्ठ जैसे कि प्रार्थना भी कोई शराब कि जितनी पुरानी उतनी श्रेष्ठ जितनी सड़ जाए उतनी श्रेष्ठ खुद कैसे तुम प्रार्थना बना सकते हो इसलिए हिंदुओं की एक अकड़ कि हमारी प्रार्थनाएं सबसे ज्यादा पुरानी यहूदियों की भी उतनी पुरानी नहीं ईसाइयों की तभी तो केवल 1900 साल पुरानी और मुसलमानों की केवल 1400 साल और सिखों की तो केवल पांच साल जैनों का भी दावा ऐसा ही है कि हमारी प्रार्थनाएं भी हिंदुओं से कम पुरानी नहीं ज्यादा ही पुरानी क्योंकि वेद में जैनों के प्रथम ऋषि का उल्लेख प्रथम तीर्थंकर का उल्लेख है इससे सिद्ध होता है कि जैन धर्म ऋग्वेद से भी पुराना है क्योंकि ऋग्वेद में आदिनाथ का इतने सम्मान से उल्लेख किया गया उससे सिद्ध होता है कि आदिनाथ जिंदा नहीं थे क्योंकि जिंदा आदमियों को लोग इतना सम्मान देते ही नहीं मर चुके होंगे मरी ना चुके होंगे हजार दो हजार पांच हजार साल बीत चुके होंगे तब कहीं लोग सम्मान देते हैं लोगों की आत्मा तो पुरानी वही की वही मुर्दे को सम्मान जीवित को अपमान तो ऋग्वेद में आदिनाथ का इतना सम्मानपूर्वक उल्लेख जैनों का दावा है सिद्ध करता है कि आदिनाथ को गए वर्षों बीत चुके होंगे सैकड़ों वर्ष तब इतना सम्मान मिला है तो हमारी प्रार्थनाएं तो और भी पुरानी हैं उनका दावा है यहां सभी की कोशिश सारे धर्मों की कोशिश यही है कि उनका जो शास्त्र पुराना है जितना पुराना उतनी प्रतिष्ठा जैसे शास्त्र भी कोई बाजार की दुकान है साख होती ना पुरानी दुकान की दुकान की साख भी बिकती है नाम भी बिकते जो दुकान हजारों साल से चल रही उसका नाम भी करोड़ों का होता है सिर्फ उसका नाम ही ले लो लेबल, तो तुम्हें हजारों साल की प्रतिष्ठा मिल जाती उस पादरी ने कहा कि तुमने बनाई प्रार्थना जगन अपराध किया है प्रार्थनाएं बनाई नहीं जाती उनका इलाहा होता है जीसस को परमात्मा ने स्वयं प्रार्थना दी थी तुमने कैसे बनाई फिर बोलो तुम्हारी प्रार्थना क्या है उन्होंने आपने हमें बहुत डरा दिया अब आप हमसे पूछें ही मत क्योंकि आप सुनेंगे तो बहुत नाराज होंगे और आपके हाथ में डंडा देखकर हमें बहुत भय भी लगता है और आपका सोने का मुकुट और ये वेशभूषा हम आपके चरण छूते हैं हमें माफ करें आप हमें असली प्रार्थना बता दें हम वही करेंगे लेकिन पादरी को भी जिज्ञासा जगी कि है आखिर तुम्हारी प्रार्थना क्या तुरंत तो आप नहीं मानते तो हम बता देते हमने बहुत सोचा हम गैर पढ़े लिखे हैं हैं खूब हमने गणित बिठाया कौन सी प्रार्थना करें फिर हम तीनों ने एक बात तय की ईसाईत मानती है कि ईश्वर के तीन रूप है। जैसे हिंदू मानते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे ईसाई मानते हैं ट्रिनिटी ईश्वर के तीन रूप है तो हमने एक प्रार्थना बना ली कि तुम भी तीन हम भी तीन हम पर कृपा करो गंभीर पादरी को भी हंसी आ गई उसने कहा हद हो गई प्रार्थना कि बहुत प्रार्थनाएं सुनी ये कोई प्रार्थना हुई कि तुम भी तीन हम भी तीन हम पे कृपा करो यू आर थ्री वी आर थ्री कोई प्रार्थना खुश हुआ कि इनको रास्ते पर लाऊंगा उनको असली प्रार्थना बताई चर्च की स्वीकृत प्रार्थना लंबी प्राचीन भाषा में लिखी गई एक दफा सुनाई उन्होंने कहा एक दफा और दो दफा सुनाई उन्होंने कहा एक दफा और क्योंकि हम भूल जाएंगे और भूल चूक नहीं होनी चाहिए हमारी तो प्रार्थना ऐसी थी कि भूल चूक हो ही नहीं सकती थी हमें याद ही रहता था हम भी तीन तुम भी तीन बचा इतना कि हम पे कृपा करो इसमें भूलने का कोई उपाय नहीं था इसको हम नींद में सपने में भी दोहराते थे इतनी सी बात ही तो याद रखनी थी कि तुम भी तीन हम भी तीन हम पर कृपा करो और बचा भी क्या सब आ गया था इसमें लेकिन आपकी प्रार्थना लंबी तीसरी बार भी सुनी उस पादरी ने कहा घबराओ नहीं कभी कभी चर्च भी आया करो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा वो बड़ा खुश के उपद्रव मिटाया अपनी नाव में सवार होकर झील से चला बीच झील में नाव पहुंची होगी कि माझी भी हैरान हुए पादरी भी हैरान हुआ वो तीनों फकीर झील के पानी पे दौड़ते हुए चले आ रहे थे उनको पानी पे चलते देख के तो पादरी की सांस बंद हो गई ये चमत्कार तो सिर्फ जीसस ने किया था पानी पे चलना वो तीनों भागते चले आ रहे थे बदहवास पसीना पसीना आंखें एकदम किनारे पर खड़े हो गए नाव के कहा रुके एक दफा और प्रार्थना तोड़ा दे हम तो भूल ही गए हमें तो झगड़ा हो गया यह कहता इस तरह शुरू होती मैं कहता हूं इस तरह शुरू होती वो कहता है उस तरह शुरू होती आपने और विभूचन खड़ी कर दी अब हम विवाद करें कि प्रार्थना करें पादरी की आंखें खुली झुक कर उसने उन तीनों के चरण छुए कहा मुझे माफ कर दो तुम्हारी प्रार्थना ठीक थी क्योंकि सुन ली गई मेरी प्रार्थना गलत है क्योंकि अभी तक सुनी नहीं गई मैं पानी पे नहीं चल सकता ये मेरा साहस नहीं मैं पानी पे पैर नहीं रख सकता ऐसी अभी मेरी श्रद्धा नहीं तुम वापस जाओ मैंने जो कहा था बिल्कुल भूल जाओ असल में आज से मैं भी यही प्रार्थना करूंगा जो तुम करते थे तुम्हारी प्रार्थना जीत गई है मेरी प्रार्थना हार गई ये तो कहानी है टालसटा की लेकिन कहानी महत्वपूर्ण है कौन सी प्रार्थना जीतती जो हार्दिक हो जो तुम्हारे भीतर अंकुरित हो अपनी प्रार्थना खोजो इसलिए जब मुझसे कोई कहता है कि मैं सन्यासियों के लिए एक प्रार्थना निर्मित करूं तो मैं सदा इंकार कर देता हूं कोई प्रार्थना निर्मित नहीं की जाएगी हां प्रार्थना क्या है इस संबंध में इशारे करूंगा फिर खोजना तुम तुम्हें ख्याल दे दूंगा कि गुलाब के फूल कैसे हो जाते गुलाब के फूल कैसे होते उनकी गंध की थोड़ी तुम्हें पहचान करा दूंगा फिर कहूंगा जाओ जंगल में खोजो गुलाब के फूल निकालो उनसे इत्र अपना तो तुम सुगंधित हो उठोगे प्रार्थना वैसी ही सीखने की जरूरत नहीं जैसा प्रेम सीखने की जरूरत नहीं प्रेम की क्षमता लेकर तुम पैदा हुए हो वैसे ही प्रार्थना की क्षमता लेकर भी पैदा हुए हो बस अपने प्रेम को विकसित करो फैलने दो प्रेम को कोई सीमा प्रेम के लिए ना हो पत्नी पे ना रोके बेटे पे ना रोके मां पे ना रोके भाई पे ना रोके फैलता जाए और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पत्नी को प्रेम मत करना इस संबंध में भेद समझ लेना ऐसे लोग हुए जिन्होंने तुमसे कहा है कि अगर परमात्मा को प्रेम करना तो पत्नी को प्रेम मत करना पति को प्रेम मत करना बच्चों को प्रेम मत करना इसका तो अर्थ हुआ कि परमात्मा भी प्रतियोगी है पत्नी और बच्चों का ईर्सालु है मुला नसरुद्दीन एक ट्रेन में सफर कर रहा था उसकी पत्नी उसके बगल में ही बैठी थी और सामने की सीट पे एक बहुत सुंदर युवती बैठी थी मुल्ला आंख बचा बचा के उस सुंदर युवती को देख लेता था पत्नी तो जली जा रही थी लेकिन मुल्ला ने कुछ हरकत भी नहीं की थी कि कुछ कहे और देखता भी इस ढंग से था जैसे अनायास इधर से उधर देखते हुए दिखाई पड़ गई घूर के भी नहीं देख रहा था नहीं तो ठिकाने लगा देती उस युवती का पति भी मौजूद था इसलिए थोड़ा ढांडस भी था उसे कि घबराने की कोई जरूरत नहीं मुल्ला नसुद्दीन बिल्कुल खिड़की के पास बैठा हुआ था उसके खीसे से एक रुमाल हवा के झोंके खा के धीरे धीरे सड़क आया था बाहर सामने बैठी स्त्री ने कहा महानुभाव रुमाल को संभालिए नहीं तो उड़ जाएगा बाहर बस मुला की पत्नी टूट पड़ी उसने कहा कल मुही तेरे पति की सिगरेट से उसका कोट जल रहा है मैं तो कुछ नहीं बोली घंटे भर से देख रही हूं मेरे पति का रुमाल ओड़े या ना ओड़े तुझे क्या लेना देना इस जगत में जिसको हम प्रेम कहते हैं वो तो बहुत ईर्षा से भरा हुआ है वो तो ईर्षा का ही एक नाम है और तुम्हारे पंडितों ने तुम्हें समझाया है कि परमात्मा भी बड़ा ईर्षा है अपने बेटे से भी प्रेम करोगे तो उसे जलन हो जाएगी अपने भाई को प्रेम करोगे तो वो नाराज हो जाएगा अपनी पत्नी को चाहोगे तो वो फिर दोजख में डालेगा नरक में सड़ाएगा कि मेरे रहते और तुमने अपनी पत्नी को चाहा अपने को चाहा अपने पति को मैं तुमसे ये नहीं कह सकता हूं इन मूढ़ों के कारण ही जगत से प्रेम खो गया और जब प्रेम खो जाता है तो प्रार्थना कहाँ बचेगी जब फूल ही ना बचे तो इत्र कहां से आएगा मैं तुमसे कहता हूं खूब प्रेम करो जी भर के प्रेम करो पत्नी को पति को बच्चों को भाई को मित्रों को सिर्फ एक ख्याल रखना कोई सीमा ना बने जैसे कंकड़ फेंकते हो झील में एक जगह गिरता है मगर उसकी लहर उठती तो उठती ही चली जाती दूर दूर दूर दूर के किनारों को छुएगी वह लहर और इस अस्तित्व का तो कोई किनारा नहीं है तुम्हारे प्रेम से जो लहरें उठें वो जाए दूर दूर अनंत तक प्रेम कहीं रुके ना तो प्रार्थना बन जाता है प्रार्थना प्रेम के विपरीत नहीं है प्रेम की ककड़ी से उठी हुई लहरों का ही विस्तार है इसलिए अपने प्रेम को निखारो प्रेम से भागना मत प्रेम को समारो प्रेम की बगिया को पानी दो खाद दो मैं जो प्रार्थना तुम्हें सिखा रहा हूं वह प्रेम का ही शुद्धतम रूप है इसलिए कठिन भी नहीं सीखने की जरूरत भी नहीं क्योंकि प्रेम तो तुम निसर्ग से ही लेके हो। हर बच्चा प्रेम की क्षमता के साथ पैदा होता है जैसे हर बीज में फूल छिपा है ऐसे हर आत्मा में प्रेम छिपा है मगर तुम्हें इस धन की बातें सिखाई गई कि तुम्हारा प्रेम विकसित नहीं हो पाता सब जगह काराग्रहों में कैद हो जाता और जब प्रेम काराग्रह में कैद हो जाता है तो सड़ने लगता है और प्रेम अगर सड़ता है तो उससे बहुत दुर्गंध उठती ये सारी पृथ्वी प्रेम की दुर्गंध से भर गई क्यों सड़े हुए प्रेम से दुर्गंध उठती क्योंकि प्रेम अगर विकसित होता तो सुगंध उठती जिससे सुगंध उठती है वो अगर सड़ जाए तो दुर्गंध उठती अपने प्रेम को सड़ने मत देना उसे कहीं रुकने मत देना उसकी कोई सीमा मत मानना उसकी कोई परिभाषा मत बनाना मत कहना कि मैं हिंदू को ही प्रेम करूंगा क्योंकि मैं हिंदू हूं मत कहना कि मैं भारतीय को ही प्रेम करूंगा क्योंकि मैं भारतीय हूं कोई सीमा मत बनाना ना देश की ना जाति की ना वर्ण की तुम्हारा प्रेम आबाद बहता रहे प्रेम तुम्हारा धर्म हो फिर देर नहीं होगी कि तुम जल्दी ही प्रार्थना से परिचित हो जाओगे ये प्रेम के ही वृक्ष के अंतिम शाखाओं पर प्रार्थना का फूल खिलता है